अर्थ सबको प्रिय इस कारण देव जिसको प्राप्त करते हैं ऐसा सुंदर सोम इंद्र की प्रसन्नता के लिए कलश में जाता है हजारों धाराओं से सैकड़ों से बलवान सोम बलवान घोड़ा जैसा युद्ध में जाता है वैसा सोमरस कलश में जाता है अर्थ पूर्व काल से रित्यों द्वारा यज्ञ में लाया गया धन से युक्त होने वाला वह सोम जलों में मिलकर छाना जाने वाला पत्थरों से कूटकर रस निकाला शत्रुओं से रक्षा करने वाला सब उत्पन्न हुए पदार्थों का राजा छाना जाता हुआ यज्ञ के लिए मार्ग जानता है अर्थ हे छाने जाने वाले सोम कार्य करने में बुद्धिमान हमारे पूर्वज प्राचीन काल में तेरी मदद से यज्ञ के कार्य करते रहे शत्रु का निहपात करने वाले शत्रु से अहिंसित होकर शत्रुओं को दूर कर शत्रुओं का पराभूत कर तथा वीरों तथा घोड़ों से युक्त हमें करो और हमें धन देने वाला हो अर्थ हे सोम जिस प्रकार तू पूर्व समय में मननशील राजा के लिए अन्न देने वाला शत्रु का नाश करने वाला धन से युक्त हवनीय द्रव्यों से युक्त होकर धन देने के लिए यज्ञकर्ता के पास आते थे उस प्रकार धन लेकर हमारे पास आ और इंद्र के पास जाकर रहो तथा शस्त्रास्त्रों का निर्माण करो अर्थ हे सोम मधुर रस को देने वाला यज्ञ करने वाला जलों से मिश्रित होकर मीड़ी के बालों की छानी के ऊपर जाकर रस दे दो उपरांत आनंद देने वाला इंद्र को पीने को देने के लिए प्रसन्नता बढ़ाने वाला जल से युक्त पात्रों में जाकर बैठ अर्� द्युलोक से वृष्टिकर यज्ञ में सहस्रों प्रकार के धन्दो तथा अन्न देने की कामना करता हुआ जलों में मिलकर कलश में जाकर रह और हमारी आयु बढ़ाकर गौ के दूध से मिश्रित होकर यज्ञ में आओ अर्थ बुद्धिमानों द्वारा शुद्ध होने वाला चपल घोड़े की भांति शत्रुओं को दूर करता है गांव का स्वीकार करने घोड़ा जैसा उत्तम रीति से साधिन रहता है, वैसा यह सोमरस यज्ञकर्ताओं के अधीन रहता है। अर्थ उत्तम यज्ञीय साधनों से युक्त यज्ञकर्ताओं द्वारा शुद्ध किया जाने वाला तू सोम गुह्य सुंदर रसात्मक स्वरूप प्राप्त कर रसरूप हो जाओ। घोड़े की भांति तू हमारी इच्छा के अनुसार अन्न हमें वो दुग्ध को प्राप्त कराओ अर्थ पापों को दूर करने वाले नए उत्पन्न हुए सब जिसको चाहते हैं ऐसे सोम को यज्ञ स्थान में याज्ञिक शुद्ध करते हैं मृत संघ के द्वारा वहन करने वाले सोम को शुद्ध करते हैं ज्ञानी सोम इस स्तोत्र के पाठ के साथ कवि की भाति शब्द करता हुआ स्तुति से छाननी में से छाना जाता है अर्थ ऋषियों की भाति मननशील ऋषियों की भाति कार्य करने वाला स्वयं प्रकाशी सहस्त्रों स्तुति सूत्र जिसके गाए जाते हैं कवियों के पद को धारण करने वाला जो सोम है वह बड़ा महान सोम तीसरे महान स्थान में रहने वाला इस्तुत से प्रशंसित होकर तेजस्वी इंद्र को प्रकाशित करता है अर्थ कलश में रहने वाला प्रशंसनीय शक्तिमान यज्ञ पात्रों में जाने वाला गौओं के दूध में मिलने की कामना करने वाला रस के रूप यज्ञ के पात्रों में रहने वाला अंतरिक्ष में बहने वाले जल म और वर्ण अथमा अलंकारों से युक्त मानों के समान अपने शरीर को स्वच्छ करता हुआ धनों को प्राप्त करने के लिए चपल घोड़े की भांति शीघ्रता से जाने वाला घोड़े जैसा समूह में जाता है यज्ञ में जाते हुए यह सोमरस शब्द करता हुआ कलश में प्रवेश करता है अर्थ हे सोम बड़े याजकों द्वारा छाने जाने वाला शब्द करता हुआ छन्नी में से चला जा अर्थात छाना जा खेलता हुआ यज्यपात्रों में जाकर रह स्वच्छ होकर आनंद बढ़ाने वाला होकर इंद्र का आनंद बढ़ाए। अर्थ इस सोमरस की बड़ी रस धाराएं विशेष रीति से चलने लगी उपरांत गोदुग्ध से मिला हुआ सोमरस कलशों में प्रविष्ट हुआ साम गायन करने वाला साम वेदी ज्ञानी याजक साम गायन करता हुआ आगे जाता है मित्र रूपी स्त्री के पास जैसे पुरुष जाता है अर्थ हे सोम इस्तुत किया गया सोमरस्त शत्रुओं को नष्ट करके आता है जार जैसा प्रिय स्त्री के पास जाता है अपने स्थान पर रहने वाला पक्षी जैसा आता है वैसा जल के साथ मिलने वाला सोम शुद्ध होकर कलशों में बैठता है अर्थ हे सोम रस निकाले जाने वाला तेरे प्रकाश स्त्री की भांति उत्तम धारा से दू Hare varna ka som ऋत्यों ने लाया बहुत बार स्वीकार करने योग्य जल में देवों को प्राप्त की कामना करने वाले याजकों के यज्ञ कलश में शब्द करता हुआ जाता है हस्तो नुवाकह शब्द नवतितम सुक्तम अर्थ इस सोम की प्रेरक शक्ति सुवर्ण के साथ शुद्ध होकर यह दिव्य सोम अपने रस को दिव्य गुणों के साथ देता है रस निका� Mond a जैसा हवन करता गौ आदि पशु जहां बाधे होते हैं उस घर के पास जाता है अर्थ कल्याण करने वाला संग्राम के योग्य वस्त्रों को धारण करने वाला महान बड़ा करता उत्तम स्तोत्र बोलने वाला महाज्ञानी जाग्रत रहने वाला सोम देवों के प्राप्त के लिए किए जाने वाले यज्ञ में कलश में प्रवेश करो अर्थ यशस होने वाला आनंद बढ़ाने वाला सोम ऊंचे मेधी के बालों की छाननी पर हमारे लिए शुद्ध किया जाता है शुद्ध होने वाला तू अंतरिक्ष में शब्द करता हुआ जाकर रह तू सोम के रसों कल्याण करने वाले मार्गों से सदैव हमारा रक्षण करो अर्थ है आजकल सोम की विशेष स्तुति करो और देवों की अर्चना हम करेंगे बड़ा धन प्राप्त करने के लिए सोम को प्रेरित करो मधुर सोम रस मेरी के बालों की छाननी पर छाना जाता है देवों के पास जाने वाला यह हमारा सोम कलश में रहता है अर्थ देवों के साथ मित्रता को प्राप्त करके सहस्रों धाराओं से यह सोमरस पसंदता के लिए रस देता है याजकों द्वारा स्तुत किया हुआ पुराने स्थान को प्राप्त करता है बड़े सौभाग्य के लिए इंद्र को प्राप्त करता है अर्थ हे सोम हरे वर्ण का तू शुद्ध होकर इस तोत्र पाठ होने पर धन यज्ञ के लिए प्राप्त करने के लिए � तेरा आनंद देने वाला रस शत्रुओं को दूर करने के लिए इंद्र के समीप जाए एक ही रथ पर बैठकर देवों के साथ जा धन प्राप्त करने के लिए जा तुम अच्छे साधनों से सदैव हम सबकी सुरक्षा करो अर्थ उषना नामक ऋषि की भांति काव्य का उच्चारण करने वाला स्तुति करने वाला ऋषि देवों की उत्पत्ति का वृतांत बड़ा व्रत पालन करने वाला शुद्ध तेज से युक्त शुद्ध करने वाला श्रेष्ठ दिन मानने वाला शब्द करता हुआ सोम अपने पात्रों में जाता है, अर्थ शत्रुओं द्वारा हमला होने पर बलशाली वीरों के समुदाय शत्रु से त्रस्त होकर शीघ्र शत्रु पर आधार करने वाले तथा शत्रु का नाश करने वाले सोम के पास उत्तम प्रकार यज्ञग्रह के पास गए, सबको प्राप्त करने योग्य शत्रु के आक्रमण जहां नहीं होते, ऐसे सोम के उदेश्य से साथ साथ नित्र � अर्थ वह सोम शीघ्रता से जाता है, बहु प्रशंसित को गमन सामर्थ का अनुकरण करता है। सरल खेलने वाले इस सोम को गमन करने वाले अन्य कोई अनुकरण कर नहीं सकते। तीख तेज से युक्त सोम अनेक रीति से अपना तेज प्रकट करता है। दिन में यह सोम हरे रंग का दिखाई देता है तथा रात के समय स्पष्ट प्रकाश युक्त दिखा� अर्थ सोम बलवर्धक है, यह गमन Som है, सोम इंद्र में बलवर्धक रश को पेरित करता है। उसे इंद्र के आनंद बढ़ानी के लिए सोम रस निकाल देता है। राक्षसों को मारता है, तथा यह सोम बल का स्वामी है अर्थ इसके अनंतर पत्थरों से कूटकर निकाला सोम रस मीठी धारा से देवों के साथ संबंध करके बालों की छाननी से छाना जाकर रस निकाल कर देता है वह सोम रस देवों की प्रसन्नता के लिए रस देता है अर्थ प्रिय गुणों को प्रिय तेजों को योग्य काल में धारण करने वाला दिव्य सोम छाना जाकर रस देता है अपने रस से देवों को संयुक्त करता है इसको 10 अंगुलियां उस स्थान में छाननी में से छानती हैं